श्री रामकृष्ण भक्त मालिका मास्टर महाशय विद्यालय में बुद्धिमत्ता के लिए महेंद्र की काफी ख्याति थी उन्होंने हेयर स्कूल की प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था एफ़ए की परीक्षा में उनका पांचवा स्थान था तदुपरांत अठारह सौ में प्रेसिडेंसी कॉलेज से तीसरे स्थान पर अधिकार प्राप्त करते हुए वे डिग्री की परीक्षा में पास हुए थे विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अत्यंत मनोयोग के साथ दर्शन इतिहास अंग्रेजी साहित्य विज्ञान और विषयों की अच्छी तरह आत्मसात किया था अंग्रेजी के अध्यापक टानी साहब के वे अतिव प्रिय छात्र थे कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने के पूर्व ही श्रीयुद्ध ठाकुरचंद चंद्रसेन की कन्या तथा श्रीयुद्ध केशव चंद्र की संपर्क में बहन लगने वाली श्रीमती निकुंज देवी के साथ उनका विवाह हो चुका था गृह शास्त्र में प्रवेश करने के पश्चात उनकी पढ़ाई रुक गई वे कानून की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे परंतु घर की आय में वृद्धि होना आवश्यक था अतः उन्होंने अपना वह विचार त्याग कर एक व्यावसायिक कार्यालय में नौकरी करनी पड़ी बाद में अध्यापन कार्य में रद्द होकर उन्होंने बहुत से उच्च अंग्रेजी विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद सुशोभित किया तथा विभिन्न कॉलेजों के अध्यापन किया कई बार वे पालकी द्वारा आवागमन करते हुए एक से अधिक विद्यालयों में एक ही साथ कार्य करते छात्रगण उनकी गंभीरता, तथा सहज अध्यापन प्रणाली से बड़े रहते जिसके फलस्वरूप कक्षा में शांति या अनुशासन के निमित्त अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता था वास्तव में कार्य क्षेत्र में उन्होंने विशेष श्रीय प्राप्त किया था श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के पूर्व मास्टर महाशय ब्रह्मानंद केशवचंद्रसेन के व्याख्यानों से आकृष्ट होकर ब्राह्म समाज मंदिर तथा कमल कुटीर आदि स्थानों को जाया करते थे श्री रामकृष्ण के साथ घनिष्ठ परिचय होने के पश्चात उन्होंने केशवचंद्रसेन की वैसी आकर्षण शक्ति का कारण बताते हुए कहा था ओह वे जो इतने अच्छे लगते थे तथा देवता जैसे प्रतीत होते थे इसका कारण यह था कि उन दिनों वे स्नेही मित्रों को साथ लेकर ठाकुर के निकट आवागमन करते थे तथा ठाकुर के के नाम का उल्लेख न करने पर भी उन्हीं उपदेशों का प्रचार किया करते थे मास्टर महाशय को का प्रथम परिचय 1881 सौ ईस्वी में ब्राह्म समाज में सुपरिचित अपने संबंधी श्री नगेंद्रनाथ गुप्त से मिला था इस बीच विवाह के अल्पकाल बाद ही अचानक अप्रत्याशित रूप से कला, कला आरंभ हो गया। उसके छुटकारा पाने के लिए के लिए महेंद्रनाथ ने फरवरी में में एक दिन में अपने बहनोई श्री कविराज के घर पर आश्रय लिया इसी घर में रहते समय एक दिन 26 फरवरी सायंकाल वे श्रीयुद्ध सिद्धेश्वर मजुमदार के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में घूमने गए संध्या के पूर्व वहा पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण अपने कमरे में भक्तों के बीच घिरे भगवत चर्चा में रत हैं। देवालय का सुंदर पवित्र परिवेश था सामने मानो शुकदेव भागवत सुना रहे हों अथवा जगन्नाथ क्षेत्र चैतन्य महाप्रभु अपने रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हो इसे छोड़कर अन्यत्र जाना भला कैसे संभव था तथापि मास्टर महाशय का कवि सुलभ उत्सुक मन मंदिर उद्यान का संपूर्ण परिचय पाने के लिए उन्हें बाहर को ले चला उद्यान का निरीक्षण करने के पश्चात वे पुनः ठाकुर के कमरे में आकर बैठे उनका परिचय पूछते पूछते ठाकुर शीघ्र ही अन्य मनस्क हो गए यह देखकर मास्टर ने सोचा अब यह शायद ईश्वर चिंतन करेंगे अतः उन्होंने विदा ली जाते समय ठाकुर ने उनसे कहा फिर आना द्वितीय दर्शन प्रातःकाल आठ बजे हुआ ठाकुर ने पुनः उनका परिचय पूछा तत्पश्चात अविवाहित जीवन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने जानना चाहा कि उनका विवाह हुआ है अथवा नहीं मास्टर बोले जी हुआ है। इस पर विस्मित होकर ठाकुर तुरंत अपने भतीजे को पुकारते हुए बोले अरे रामलाल अपना विवाह तो इसने कर डाला तदुपरांत पूछने पर ठाकुर को पता चला कि मास्टर के एक बच्चा भी हुआ है इन दोनों बातों पर ठाकुर की प्रतिक्रिया को देखकर मास्टर महाशय को स्वयं के बारे में ऐसा लगा कि यद्यपि उन्होंने अब तक धर्म चर्चा तथा उपासना आदि की है तो भी धार्मिक आदर्श की दृष्टि से वे जागतिक स्तर से ऊपर नहीं उठ सके हैं इस प्रकार पग पग पर उसके अभिमान को चूर्ण करने पर भी श्री रामकृष्ण ने उन्हें पूर्ण रूप से नित्साहित नहीं किया वे मानो उन्हें सांत्वना देते हुए बोले देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे थे यह सब मैं किसी को देखते ही जान लेता हूँ इससे थोड़ा आश्वस्त होने पर भी मास्टर महाशय को अविलंब और भी कुछ आघात मिले जिसके फलस्वरूप उन्होंने पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया कांट, हेगेल हर्बर्ट स्पेंसर आदि पाश्चात्य दार्शनिकों के मतवादों के अच्छे ज्ञाता मास्टर महाशय की धारणा थी कि मानव जीवन में बुद्धि सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तथा पढ़े लिखे लोग सच्चे ज्ञानी है परंतु आज उन्हें ऐसी शिक्षा से रहित ठाकुर से मालूम हुआ कि ईश्वर को जानना ही ज्ञान है और शेष सब अज्ञान अब ठाकुर ने उनसे पूछा कि वे साकार में विश्वासी हैं अथवा निराकार में मास्टर ने बताया कि उन्हें निराकार पसंद है ठाकुर ने कहा कि निराकार में विश्वास रखना उत्तम है पर साकार भी सत्य है ये दो परस्पर विरोधी विश्वास एक साथ ही कैसे सत्य हो सकते हैं इसे समझ पाने में स्पर्थ मास्टर महाशय का अभिमान तीसरी बार हुआ परंतु यही अंत नहीं था उन्होंने जब पुनः ठाकुर से सुना कि कि मंदिर की देवी मई नहीं जिन में ही है तो वे तुरंत बोल उठे कि यदि ऐसी ही बात है तो फिर जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें समझा देना चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है बल्कि मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा की जाती है श्री रामकृष्ण कहने लगे तुम कलकत्ते के लोगों में तो बस एक ही धुन है सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना यदि समझाने की आवश्यकता हुई तो वे स्वयं ही समझाएंगे इसके लिए तुम्हारा सिर्फ क्यों धमक रहा है तुम वह प्रयत्न करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो भक्ति हो मास्टर के अभिमान का भवन बिल्कुल ही धराशायी हो गया वे समझ गए कि धर्म अनुभूति की चीज है बुद्ध के वहां तक पहुंच नहीं है बुद्धि नामक दुर्बल यंत्र की सहायता से निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व की खोज नहीं हो सकती और ऐसे तत्व ज्ञान के लिए तत्वदर्शी साधुओं का संग अत्यावश्यक है नहीं तो अत्यंत कुसाग्र बुद्धि भी हमें ईश्वर के निकट तक ले जाने में असमर्थ है अब उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण के चरणों में सौंप दिया और लौट आए और भी कुछ दिन तक वाराणनगर में निवास का सुयोग पाकर मास्टर महाशय बारंबार दक्षिणेश्वर आना जाना करने लगे तथा शीघ्र ही श्री रामकृष्ण की अंतरंग मंडली के अंग बन गए तथा मास्टर के बीच होने वाले प्रत्येक वार्तालाप तथा कार्य के माध्यम से वही सहज आंतरिक भाव व्यक्त होने लगा कुछ दिन बाद पांच मार्च को जब मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया तो तुरंत ही वे विनोदपूर्वक संवेद युवा भक्तों से कह उठे अरे देखा यह फिर आ गया इसके पश्चात उन्होंने अफीम के द्वारा वशीभूत एक मोर की कहानी बताई उस मोर को प्रतिदिन निर्दिष्ट समय पर अफीम खिलाई जाती थी वह मोर अफीम का ऐसा आदि था कि प्रतिदिन ठीक समय पर उसी जगह आ पहुंचता था मास्टर महाशय तब सचमुच ही अफीमची के समान हो गए थे घर में जाते तो दक्षिणेश्वर का ही चिंतन चलता रहता वे अधिक समय तक गुरु से विरह नहीं सह सकते थे दौड़कर गुरु चरणों में आ पहुंचते एक बार वैशाख की प्रचंड धूप में पसीने से तर मेहन को कलकत्ते से पैदल दक्षिणेश्वर आया देकर ठाकुर ने कहा था इसके अर्थात अपने शरीर की ओर दिखाते हुए भीतर एक कुछ है जिसके आकर्षण से इंग्लिशमैन अर्थात अंग्रेजी शिक्षित लोग तक दौड़े आते हैं इस खिंचाव का कारण बताते हुए एक दिन ठाकुर ने मास्टर महाशय से कहा था तुम्हारा इसके अर्थात मेरे प्रति इतना आकर्षण क्यों है इसका कारण है पूर्व जन्म के संस्कार और भी एक बार कहा था देखो मैं तुम्हारा स्तर तुम कौन हो तुम्हारा अंदर बाहर तुम्हारी पूर्व कथा आगे चलकर तुम, तुम्हारा क्या होगा यह सब कुछ जानता हूं एक अन्य प्रसंग में उन्होंने कहा था खुली आंखों से मैंने गौरांग के सांगो पांग आदि को देखा था उसे मैं शायद तुम्हें भी देखा था एक दिन उन्होंने और भी स्पष्ट रूप से कहा था तुम्हारा चैतन्य भागवत पढ़ना सुनकर तुम्हें पहचान लिया है तो अपने आदमी हो एक सत्ता है जैसे पिता और पुत्र